श्रीदेवी भागवत नौम स्कंध याज्ञवल्क द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति मुने यह कवच कर्ण शाखा के अंतर्गत है अब स्त्रोत्र ध्यान वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ सुनो भगवान नारायण कहते हैं दारद सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं प्राचीन समय की बात है याज्ञवल्क नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी जब गुरु ने श्राप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है गए उन्होंने तपस्या तो के साथ ही शोक विफल होकर भगवान सूर्य की स्तुति की तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया, साथ ही कहा मुने, तुम इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने करने के लिए भक्ति भगवती सरस्वती की स्तुति करो। कहकर दीन जनों पर दया वाले सूर्य अंतर ध्यान हो गए तब याज्ञवल्क मुनि ने स्नान किया और नम्रता के कारण सिर झुकाकर वे वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे याज्ञवल्क बोले जगन मुझ पर कृपा करो मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ गुरु के हिसाब से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ मुझे दुख सता रहा है तुम मुझे ज्ञान स्मृति शिष्यों को समझाने की शक्ति विद्या तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने का साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो माता तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊँ और वहाँ विचार करने में मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए जिस प्रकार देवता धूल से छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं वैसे ही तुम ही मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो तुम ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो तुम्हे मात्रा तीनों में जो अधिस्थान रूप से विद्यमान है उसकी भी अधिष्ठात्री को बारंबार नमस्कार है। वे देवी व्याख्या स्वरूपणी है तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी वे ही है जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता उन काल संख्या स्वरूपणी भगवती को बार बार नमस्कार है जो ब्रह्म सिद्धांत रूपा तथा स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि बुद्धिस्वरूपा है उन देवी को बार बार प्रणाम है जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है उनको बार बार प्रणाम है एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा था उस समय ब्रह्मा भी मूक जैसे हो गए थे वे ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह न सके उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे उन्होंने आते ही कहा प्रजापते तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए ऐसे ही एक समय की बात है पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था शेष की हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई तब कश्यप के आज्ञानुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका जब यास ने बाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तब वे चुप हो गए ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया तब भगवती ने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके उस समय उन्हें भ्रमरूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति के सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया